अष्टावक्र गीता दशम अध्याय श्री अष्टावक्र कहते हैं कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त यानी उदासीन हो जाओ मित्र जमीन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 अष्टावक्र गीता अध्याय ग्यारहवा श्री अष्टावक्र कहते हैं भाव यानी सृष्टि स्थिति और अभाव यानी प्रलय मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक है ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित दुख रहित होकर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 त्याज्य यानी छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ आश्रम अनाश्रम ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ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 स्तित हो। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कृता हो जाता है जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कृतार्थ हो जाता है अध्याय बारहवा समाप्त अष्टावक्र गीता अध्याय तेरह व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 वाणी के दुख भी कहा हैं, वहा मन भी कहा है सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा तत्व पूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं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 सुखपूर्वक विद्यमान हूं सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं अध्याय तेरहवा समाप्त